जो योग चाहेगा तो उसके लिए ज्ञान कठिन है क्यों कठिन है दुर्दर्श क्योंकि वो प्रमाण को प्रमाण के द्वारा ज्ञान होता है ये बात उसकी बुद्धि में आवेगी नहीं वो तो एक कहेगा निष्काम कर्म करेंगे तब आत्मा का ज्ञान होगा निष्काम उपासना करेंगे तब आत्मा का ज्ञान होगा चित्त वृत्ति शांत होगी तब आत्मा का ज्ञान होगा वो अपने आप को उठाए करके अपने से दूर आले में रख देगा दुर्दर्शक सर्व भी श्रवण मननादि के क्लेश से है ना? वो बचने की कोशिश करेगा और सांस बंद करेगा नारायण जो गिनो बिभ्यति ही अस्माद अभये भयदर्शिना जोगी से यदि बता दो अरे ऐसे ही भाई तुम परब्रह्म परमात्मा हो ढल जाएगा हाय हाय हाय है ना अरे ऐसे तो मन चंचल हो जाएगा ऐसे तो मन में बात ना आ जाएगी ऐसे तो शरीर से दुराचार हो जाएगा जोगिनो भी व्यती है ना जो योग चाहने वाला है वो डरता है इस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के ज्ञान से हाय अरे ऐसा न हो जाए हाय रे ऐसा न हो जाए है ना अरे कहीं हम दुखी न हो जाए नारायण अब तक तो कभी दुखी हुए नहीं अब तक कभी दुखी नहीं हुए झूठे याद करते हो सपने की याद करते हो आज तक कभी तुमको कोई दुख नहीं हुआ है जो याद आती है बिल्कुल सपने की आती है और आगे कभी दुख नहीं होगा मनोराज्य का दुख होता है कोई संबंध नहीं है दुर्दर्शक भी महात्मा लोग कहते हैं कि बेवकूफी के सिवाय दुखी होने का संसार में और कोई कारण नहीं है जोग इनो विभ्यति स्मत डर रहे हैं जोगि क्यों बोले भरी संपूर्ण भय से रहित ये जोग स्पर्श जो परंतु वेदांत विज्ञान के अभाव के कारण आत्म आत्मसत्याबोध न होने के कारण वो महाराज डरते हैं अभये भयदर्शिना भय पद में भय का जहां कोई आई नहीं दूसरा ये कमजोर आदमी को कभी एकांत में छोड़ दो तो दिन में डरते हैं दिन में डरते हैं बोला तो कमजोर मन के आदमी को दिन में अकेले छोड़ दे हो, तो हैं दो साहे बोले दोपहरी साय साये बोल रही है दोपहरी साय साये बोल रही है अकेले घर में रहना कमरा हो ना कोई कोई चाहते है कि भाई वो समय कब होगा जब हमको एकांत में बैठने के लिए भगवत भजन करने के लिए स्थान में और दूसरे को एकांत कमरे में बंद कर दो तो उनको काम सतावेगा उनको क्रोध सतावेगा उनको लोभ सतावेगा हाय हाय अकेले बैठे हरे राम राम अकेले बैठे हैं है ना और चार आदमी आके बैठ जाएं तब कहेंगे ये लोग शांति नहीं देने देते हैं दोनों हालत में दुखी ये ये इसको है ना दुख ग्राही अंतकरण बोलते हैं चार आदमी आके बैठे तो बोले घेरे रहते हैं और चले जाए तो बोले आज तो बाबा एक जो है एकांत काट रहा है और जंगल में ले जाके बैठ जाओ कोई नहीं उनसे खूब खूब खातरी कर दो यहाँ कोई शेर नहीं है बालू नहीं है यहाँ कोई गीदर नहीं है सांप नहीं है भूत प्रेत नहीं है तुम जरा शांति से बैठ के यहाँ एकांत में भजन करो कहेंगे बाबा हमको तो डर लगता <laughs> <laughs> तो ये जो ब्रह्म है ना ब्रह्म वो ऐसा ही है हो वो और बिल्कुल एकाकी शांत है बोले बाबा यहां पीठ की रीढ़ सीधी नहीं है ना यहाँ सिर सीधा नहीं यहाँ प्राणायाम सांस तो चलती नहीं है सांस की जरूरत नहीं ये मन ऐसा हो गया मन वैसा हो गया इस अभय में भयदर्शी होने के कारण तो बस वो यही कल्पना करते हैं कि हाय हाय इस शून्य में तो हम मर जाएंगे तो जो गिनो भी व्यती जो गिन समझो <laughs> बोले बिना दो के हम रहेंगे कैसे है न जोगी का मतलब है न संजोगी जोगी माने संजोगी अब बोले बाप ने कहा हम बेटे के बिना कैसे रहेंगे है तो सास ने कहा हम बहू के बिना तो बूढ़े हो जाएंगे तो पानी कौन देगा खाने को ये बहू का ये सास का डर हुआ ना ये पति ने कहा हम पत्नी के बिना कैसे रहेंगे है डर है योग तो योग माने बिना प्रकृति योग के अगर प्रकृति निष्क्रिय हो के हमारे साथ नहीं रहेगी निर्मनस्क हो के हमारे साथ नहीं रहेगी निर्हम के हमारे साथ नहीं रहेगी अगर प्रकृति जो है है ना, वो हमारे अंदर समा के हमारे साथ नहीं रहेगी तब भला हम क्या ब्रह्म है ना, अपनी ब्रह्मता को प्रकृति की कृपा पर छोड़ बैठना कि वो ऐसे रहे तो हम ब्रह्म और वो ऐसे न रहे तो हम ब्रह्म नहीं अपनी ब्रह्मता को माया की कृपा पर छोड़ रखना वृत्ति की कृपा पर छोड़ रखना बुद्धि की कृपा पर छोड़ देना ब्रह्म नहीं अरे भाई कहो जा तू है ना आ, गाली दे के गांव की भाषा में बोलेंगे तो है ना आ, तो हमको एक बार किसी ने यहां बताया था कि गुजरात में गाली दे के बोलना अच्छा नहीं समझते है तो है न अब हम लोग तो बाबा ऐसे फकड़ों के पास है न एक महात्मा था वो वो माया का माया शब्द बोलता ही नहीं था अपने से वो छिनार बोलता था हम एक महात्मा के पास सत्संग करने जाते थे वो महात्मा माया को माया नहीं बोलता था प्रकृति को प्रकृति नहीं बोलता था छिनार बोलता था <laughs> ना रहा है। कि जा छिनार जा तेरी मौज है जा जैसी मौज वैसे तेरे हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं कोई नाता नहीं कोई संबंध नहीं अरे तू है ही नहीं कुछ इसको स्पर्श जो बोलते हैं अभय भयदर्शिना मनसो निग्रहाय तम अभयम सर्व योगिना दुख क्षय प्रबोधाप्यक्षया शांति देवचो शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भई जिनको ये मालूम हो गया कि आत्मा तो है ब्रह्म और ये संपूर्ण प्रपंच रज्जु सर्पवत कल्पित भासता है मन भी रस्सी में सांप की तरह कल्पित ही भासता है और इंद्रियां भी रस्सी में सांप की तरह कल्पित ही भाजते हैं उनकी कोई परमार्थ सत्ता नहीं है महाराज वो तो बस ब्रह्म है ना आज आज ही मैं क्या नाम है प्रजापति सूक्त। प्रजापति सूक्त मेरे पढ़ रहा था तो उसमें आया जस्य छाया अमृताम जस्य मृत्यु हो है ना अमृत और मृत्यु दोनों जिसकी छाया छाया वस्तु नहीं होती हो पेड़ की छाया छाया में कोई वजन होता है।, है ना उसकी लंबाई है ना सवेरे कुछ और दोपहर को कुछ है ना देखो विरक्त के लिए मृत्यु कुछ और रागी के लिए कुछ और विरक्त के लिए अमृत कुछ और रागी के लिए कुछ ये क्या है क्या बिल्कुल है सवेरे कुछ शाम को कुछ है ना इसको बोलते हैं छाया जस्य छाया अमृतम यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु मृत्यु और अमृत दोनों जिसकी छाया बोले अब उस माने उसमें मृत्यु बंधन रूप मृत्यु और मोक्ष रूप अमृत ये दोनों उसमें कल्पित हैं ना उसमें बंध है ना मोक्ष है ये प्रजापति सूक्त का अभिप्राय ये हुआ हो जस छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो अमृत अमृत और मृत्यु दोनों जिसमें छाया हैं माने अध्यस्त हैं अध्यारोपित हैं कल्पित हैं उसमें ना बंधन है ना मुक्ति है ये हुआ बोले तो अब ऐसे जो है महाराज उनका तो मोक्ष तो अपने स्वरूप में अध्यस्त ही है कल्पित है अध्यस्त तो, तो अधिष्ठान को छोड़कर कहीं जाएगा नहीं अक्षय शांति उनको बैठी है स्वभाव से सिद्ध है अक्षय शांति उनके ऊपर उनके लिए कह दिया कि नो पचारक जरा उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है इतिया बोचामो शंकराचार्य भगवान ने कहा उसके लिए तो हमने कह दिया कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है लेकिन महाराज सब बात उत्तमयी अधिकारी के लिए तो नहीं होती ना अब ये बात क्या बोले क्या हुआ जेतुअ तो अन्य जोगिनाहा मार्गगा तीन मध्यम दृष्टया अब इतनी बढ़िया बात भी जिनकी समझ में नहीं आई वो तो आपने सुना होगा गुरु के पास आये चेलाजी महाराज हमको तत्व चाहिए तो गुरु ने कहा बेटा तत्व मसी है तू ब्रह्म है तुझे ज्ञान चाहिए क्यों तू तो ज्ञान स्वरूप है है ना सबका प्रकाशक तू तु है तुझे ज्ञान चाहिए क्यों एक महात्मा ने बताया था वो कि ज्ञान की इच्छा करना माने अपने को अज्ञान मानना है ना? ये देखो, तो बोले महाराज फिर ज्ञान की इच्छा क्या तो ज्ञान की प्राप्ति क्या तो ज्ञान की इच्छा जो है ना वो खूब जांच पड़ताल करके कि मैं ही मेरे सिवाय दूसरा कोई ज्ञान स्वरूप नहीं है है तो ना? ये जांच पड़ताल कर ले हो खूब कि मेरे सिवाय Osionfish. ना कोई दूसरा जीव ज्ञान स्वरूप है ना जगत ज्ञान स्वरूप है ना मेरे सिवाय दूसरा कोई ईश्वर ज्ञान स्वरूप है वो तो गेह हो जाएगा दृश्य हो जाएगा जड़ हो जाएगा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ये जांच पड़ताल कर लेने के बाद ज्ञान की इच्छा का कट जाना इसका नाम ज्ञान की प्राप्ति है ज्ञान की इच्छा का निवृत्त हो जाना ज्ञान की प्राप्ति है ज्ञान की इच्छा का पूरी होना ज्ञान की प्राप्ति नहीं है एक बार हम लोग काम काम कांची काम कोटी पीठ के शंकराचार्य के पास तो, कोई प्रश्न चला रहा आत्मा बारे तो, तो शंकराचार्य भगवान ने आदि शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में लिखा हुआ है तो बोले द्रष्टव्य क्या आत्मा का दर्शन हो सकेगा ब्रह्म जो है वो दृष्टि का विषय हो सकेगा तो तो ये तो तलवार मारो लोहे पर और लोहा तो कटे नहीं और तलवार टूट जाए जो दर्शन के योग्य नहीं है ब्रह्म जो दर्शन के योग्य नहीं है आत्मा अपरिच्छिन्न अनंत तत्व भी दर्शन के योग्य नहीं होता और प्रत्यक्ष चैतन्य भी दर्शन के योग्य नहीं होता उसके लिए ये द्रष्टव्य का प्रयोग क्यों है ना ये प्रश्न उठाया हो तो बोले इसका अभिप्राय है अनात्मा न द्रष्टव्या है ना ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई है उसको नहीं देखना है न अनात्मा न ब्रह्मा अतिरिक्त को नहीं देखना आत्मा अतिरिक्त को नहीं देखना यही वहां द्रष्टव्य पद का अर्थ है वहां ब्रह्म अथवा आत्मा को दर्शन का विषय बनाना ये द्रष्टव्य पद का अर्थ नहीं है बोला ये तो ब्रह्म सूत्र के बाद से शंकराचार्य भगवान ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी तो अब भाई बोले भाई रास्ते में है और हीन दृष्टि है मध्यम दृष्टि है तो कोई अहम भी ऐसा होता है कोई कोई हो कि वो यदि ये सुन ले कि ये हीन दृष्टि का साधन है या मध्यम दृष्टि का साधन है तो करने के लिए राजी नहीं होता क्यों बोले हम तो उत्तम है अरे उत्तम दृष्टि हो तो तुमको करने की जरूरत क्या है अज्ञान क्यों है? है ना दुख क्यों है पाप क्यों है अगर उत्तम दृष्टि के हो तो अगर उत्तम दृष्टि के हो तो तुमको इसी समय ज्ञान हो करके अज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं हो जाती तुम अपने को ब्रह्म क्यों नहीं जान लेते हम तो हजार बार कहते हैं कि तुम ब्रह्मो महात्मा ने कह दिया तत्त्वमसि नसी तुम ब्रह्मो तो शिष्य को संतोष नहीं हुआ हो कहने से बोले करे ये महाराज हमने किताबों में बहुत पढ़ा है तथ तो मसीह तथ तो मसी वही तुमने कह दिया जो हमने किताबों में पढ़ा है वही कह दिया ये तो कुछ नहीं हुआ बोले अच्छा भाई अच्छा तो बोले नहीं किसी और अच्छे गुरु के पास जाएगा तो पहुंच गए अयोध्या जी महाराज तो अयोध्या जी में ये नियम है कि बारह बरस तो पहले बर्तन माजे तो फिर 12 बरस रोटी बनावे हुए ये जो अयोध्या के कोई हुए तो वो जानते होंगे ना मैं कल्पना करके बात नहीं करता 12 बरस बर्तन माई हमारे एक बीए पास थे गिरधारी बास कर आए अयोध्या में न तो वो रहे वैष्णव बन के बिंदु जी के हाथ ये बिंदु जी नहीं वृंदावन वाले बिंदु जी नहीं अयोध्या में दूसरे बिंदु जी थे ऐसा मतलब तो बारह बरस तो बेचारे बर... का हाथ जो है ना एकदम सड़ गया बारह बरस बर्तन माजना, बारह बरस रोटी बनाना बारह बरस कोठार संभालना तब छत्तीस बरस के बाद महंत पद की प्राप्ति हुई महंत पद पहले पहले सेवक सेवक पद की प्राप्ति फिर पाचक पद की प्राप्ति फिर थि कहे न फिर कोष्ठारी कोष्ठार्ज पद की प्राप्ति और उसके बाद महंत पद की प्राप्ति हुई छत्तीस बरस से अड़तालीस बरस तक महंत पद तो नारायण फिर उसके बाद श्री महंत और होता है तो <laughs> अब वो महाराज बारह बरस पहुंच गए कहीं बारह बरस खूब बर्तन मजवाया गोबर पतवाया खूब सेवा करवाई से फिर बोले कि महाराज आप तो बता दो क्या बात है बोले भाई तत् तो मैसे तू ब्रह्म भे बोले हे भगवान ये तो पहले ही दिन बताया था। ये बारह बरस गोबर क्यों पतवाया न ये बारह वर्ष गोबर क्यों हीन मध्यम दृष्टया तो नारायण मनसो निग्रह बोले कि जो हीन मध्यम दृष्टि हैं जो ये पूछते हैं महाराज कौन सा कर्म करें तो हमको मुक्ति होगी है ना ये हीन दृष्टि हुए हो बोले महाराज कौन देवता खुश हो तो खुश होए कि हमको ज्ञान देगा ये कौन दृष्टि हुई कि मध्यम दृष्टि हुई है ना और गुरु ने कहा गुरु ने कहा कि बेटा तू ही है है ना और काम बन गया तो ये उत्तम दृष्टि बोलते हैं उत्तम दृष्टि तो नारायण अब आप लोग अपने को हीन मध्यम दृष्टि तो स्वीकार नहीं करेंगे <laughs> आप तो कहेंगे कि हम तो उत्तम अधिकारी हैं है ना अरे भाई आप उत्तम अधिकारी नहीं हो आप तो स्वयं सर्वोत्तम हो है ना हम आपको ब्रह्म मानते हैं लेकिन उत्तम अधिकारी नहीं मानते हैं हम जानते हैं कि आप ब्रह्म हो बोला तो फिर बोले कि फिर तो जहां मन फंस गया है न संसार में संसार के सुख में मन फंस गया हो भोग में मन फंस गया कि इतना भोग न मिले तो सुख नहीं है ना बोले इतना धन न हो तो सुख नहीं इतना काम न करें तो सुख नहीं है ना इतने रिश्तेदार न हो तो सुख नहीं इतना ऊंचा पद न हो तो सुख नहीं ये संबंध मान लिया हो है ना मन को अपना संबंधी मानना अज्ञान को अपना संबंधी मानना ये सबसे बड़ी गड़बड़ बोले अब इससे कैसे छुड़ाएं इसको कैसे छूटे इससे बोले आओ अब छुड़ाना तो पड़ेगा अब वो उपाय आपको कल सुनाएंगे कल मनोनिग्रह का प्रसंग फिर कल आता है तो निग्रहाय तम अभय सर्पोगिना दुखक्षबोधश्चाप्यक्ष सांवसेधेवत्त कुसाग्रेणकबिंदुना मनसो निग्रह स्देद परखेदक उपाय नगृहणीयािप्त काम भोगप्रस लामो लयस्तथास्मृत्य का। काम भोगात अजंसमुस्मृत्य जापम्मी समये पुनः जानीयाचारे सो निग्रह उत्तम दृष्टि मध्यम दृष्टि और हीन दृष्टि ये तीन प्रकार के अधिकारियों का वर्णन पहले किया गया बोलता है सुनाई करता है यहाँ चले आते हैं उबासम सदर्थन अनुपम गया गौरपादाचार्य जी ने सही कैरा दृष्टि होती है तीन प्रकार की अधिकारी होते हैं तीन प्रकार के वैसे लोग अपने को हीन मध्यम अधिकारी स्वीकार नहीं करते और उसका फल ये होता है कि उच्च साधन में उत्तम दृष्टि में तो स्थिति नहीं होती अपने को भीन मध्यम दृष्टि स्वीकार करके साधन नहीं करते तो ये तो नष्ट है त तो है इधर से भी उधर से भी इस साधन के मार्ग में सबसे बढ़िया तो ये होता है कि पहले अपने को हीन दृष्टि स्वीकार करके साधन प्रारंभ किया जाए है तो न और धीरे धीरे मध्यम दृष्टि आ जाए फिर उत्तम दृष्टि आ जाए उत्कर्ष हो जाए और पहले ही अपने को उत्तम दृष्टि जब स्वीकार करेंगे तो बाद में अपकर्ष होगा उत्तम से मध्यम में आना पड़ेगा मध्यम से ही में आना पड़ेगा इसीलिए सागक को गुरु की जरूरत पढ़ते हैं। ये ये माया ही ऐसी है कि जाना रास्ता अनदेख साजन रास्ता भी अनजाना है और साजन भी पहचाना है तो उसके पास अगर दूसरे की मदद नहीं लोगे तो पहुंचना मुश्किल है बोले हम सबसे श्रेष्ठ हम सबसे श्रेष्ठ ये हम का गिरा देती है हूं तो आप देखो एक जगह कहीं सांप दिख रहा था तो एक ने कहा कि लाठी लाओ लाठी इसको मारेंगे दूसरे ने कहा कि हाथ जोड़ के सब लोग प्रार्थना करो कि हे नागदेव का कृपा करके यहाँ से सड़क जाओ तीसरे ने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं सब चुप हो कि अपने आप बैठो छेड़छाड़ मत करो है तो ना तुम आंख बंद करके बैठ जाओगे तो ये अपने आप ही चले जायेंगे भूलना नहीं हिलना नहीं दौलना नहीं बैठ जाए चौथे ने कहा कि बाबा हम तो जांच करेंगे कि है कि नहीं है न तो जो लाठी लेने गया ना मारने के लिए वो कर्मी हुआ हो है उद्योगी पुरुषार्थ है परंतु लाठी लेने जब गया मारने के लिए तो वो उद्योगी हो गया इसको वेदांति लोग बड़ी ना है ना मजाक की भाषा में जिंदगी की भाषा में बोलते हैं वो कहते हैं कि एक आदमी बैठा था चुपचाप उससे किसी ने आके कहा अरे तुम बैठे हुए हो मैंने देखा है वो कौवा तुम्हारा कान ले गया खा जाएगा तो तो वो सज्जन महाराज उन्होंने हाथ उठाकर अपने कान की तो जांच की नहीं की है कि नहीं है और लेके लाठी कौड़े के कवे पीछे दौड़े कि कहीं वो ले न गया हो हैं तो ये बड़ा उद्योगी है बड़ा पुरुषार्थी है लाठी लेके दौड़ता है लेकिन अपने कान की जांच नहीं करता है कि गया कि नहीं गया तो लाठी लेने तो दौड़ा लेकिन ये नहीं देखा कि साफ है भी कि नहीं है दूसरे ने कहा हे नाग देवता है ना तुम तो हमारे कुल के पूज्य हो हमारे जो कुल देवता हैं, उनमें एक नाग देवता भी दे हैं। ऐसे लोग होते हैं हो दे भी है हनुमान भी हैं, भैरव भी हैं है? बीस बीस कुल देवता होते हैं। हमने देखा एक के घर में बीस पूरी लगाई हुई थी और बीसों पर चांदी के छत्र चढ़े हुए थे और बीसों पर, पर रोज फूल पूजा सब होता था तो सब कुलदेवता तो नाग भी किसी के कुलदेवता देवता होते पूजा होती बोले तो हे नाग देवता कृपा करो हम तुम्हारे बंद पीढ़ी दर पीढ़ी से तुम्हारे पुजारी हैं भाग जाओ अब महाराज हाथ जोड़ने लगे तीसरे ने कहा नहीं नहीं छेड़छाड़ मत करो कुछ बोलो मत ऐसे कहना कि जाओ है ना ये तो कोई बहुत आदर की बात नहीं है तुम तो खुद आंख बंद करके बैठ जाओ वो स्वयं चले जाए एक ने महाराज लेके रोशनी बोली अरे यहाँ तो साफ है ही नहीं रस्सी है तो ये क्या हुआ उत्तम दृष्टि कौन हुआ कि जिसने पहचान लिया कि ये रस्सी है सांप नहीं है और जो आंख बंद करके बैठा जोगी बन गया जो हाथ जोड़ने लगा उपासक बन गया जो लाठी लेने के लिए दौड़ा के मारेंगे वो कर्मी हो गया तो हमें क्या निवृत्त करना है इस बात पर विचार करना चाहिए किसी किसी को ये मालूम पड़ता है कि कर्म से ही बंधन है कर्मणाबद्ध थे जन तो कहेंगे भई जब तक धर्म कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्ध करके और ऐसा धर्म नहीं करेंगे कि उसका अक्षय फल होवे तब तक कैसे मिलेगा उन्होंने कहा भाई बंधन तो वासना का है और जब तक वासना को तो नष्ट नहीं करेंगे निर्वासन नहीं होंगे कुन नहीं करेंगे तब तक कैसे बनेगा उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो सारा मन की चंचलता का है जब तक मन को स्थिर नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा और मन को स्थिर कर उनने कहा ये सारा दोष अज्ञान का है जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो देखो तुम अपने को बद्ध कैसे मानते हो कर्म के संबंध से बद्ध मानते हो कि वासना के संबंध से बद्ध मानते हो कि चित्त चांचल्य के संबंध से बंध मानते हो अपने को बद्ध कैसे मानते कि केवल अज्ञान मात्र से बंधन मानते हो ये बात तो जब श्रुति कहती है कि तमेव विदि मृत्यु में ती नान्य प्रथा विद्यते ना केवल उसको जान लेने से ही मृत्यु का अतिक्रमण होता है ज्ञावादेव मुच्छते सर्वपाश ही, ही परमात्मा के ज्ञान से सारे फंदों की पाशों की बंधनों की निवृत्ति हो जाती है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा करो ज्ञान की इच्छा करो तो क्योंकि तो अनावृत्ति शब्दा अंत में अनावृत्ति का वर्णन है तो अनावृत्ति फल है और जिज्ञासा साधन है इसका अभिप्राय हुआ कि अर्थ से तात्पर्य से ये बात सिद्ध हुई कि बंधन का कारण केवल अज्ञान है अपने स्वरूप को न जित अर्थात सिद्ध अभ्यास है जब श्रुति कहती है कि केवल ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर ही मुक्ति होती है तो ये सिद्ध हुआ की बंधन अज्ञान सिद्ध है अध्यास अज्ञान सिद्ध है तो निहारेण प्रावृता जलपिया असुतृप उत्थसा सच वेद भगवान ने कहा कि कुहासे से आख ढक गई है निहारेण प्रावृता, जलपिया केवल बकवास करते हैं असूत्रता इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं उक्त सासाह केवल कर्म की कानून मानते हैं और इस तरह दुनिया में भटक रहे हैं तो। अब तो जो उत्तम दृष्टि है जिन्होंने जान लिया कि बंधन अध्यास सिद्ध है अध्यास अज्ञान सिद्ध है और तत्वज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है तत्वज्ञान भी ऐसा नहीं कि जैसे आंख से घड़े को देखते हैं ऐसे है ये देवकूफ लोग होते हैं वो दोनों हालत में मारे जाते हैं वो कहते हैं कि हम आंख खोलते हैं तब तो घड़ा दिखता है और आंख बंद करते हैं तब अंधेरा दिखता है है ना तो ये खड़ा ब्रह्म है कि अंधेरा ब्रह्म है कह रहे बाबा ना घड़ा ब्रह्म है ना अंधेरा ब्रह्म है दोनों को जो देखने वाला है ना दोनों का जो प्रकाशक है सो ब्रह्म है ये घड़ा ब्रह्म नहीं अंधेरा ब्रह्म नहीं ये आंख बंद करे तो आंख बंद करने पर अधेरा दिखे हमारे एक मित्र थे बहुत अच्छे बुद्धिमान पुरुष थे वो तो उनको एक पंथ है नाम ही ले दो उसमें क्या बात है राधा स्वामी दयाल के पंथ वाले उनको मिले अच्छा और उनको ये बताया कि ध्यान जो है वो आख से ऊपर नीचे तो करना ही नहीं चाहिए आज्ञा चक्र से ध्यान शुरू करो तो इसके ऊपर फिर आज्ञा चक्र है इसके ऊपर चंद्र लोक है वो अंग है फिर रारंग है फिर सोहंग की बातुरी बजती है ना राम नीचे हैं, कृष्ण ऊपर हैं, लेकिन दोनों ब्रह्मांड मंडल में माया के फेर में पड़े हुए हैं, हैं? और इसके ऊपर दिव्य देश है अगम लोक है अलख लोक है भवर गुफा के ऊपर है ना त्रिकुटी बैंकाल से और ऊपर जाने के बाद है ना? अगम लोक अलग लोक, चारों लोक पार करके और महाराज जो है सत्य कबीर के सत्य लोक से ऊपर राधा स्वामी का दुर्धाम है अब बैठो ध्यान करो और उस है ना? देखो हम तुमको ईश्वर मिलाते हैं और उसको तो वेदांत का संस्कार था महाराज तो लोगों ने बहुत उसको आग्रह किया तो जाके ध्यान में बैठ गए बैठ गए खूब बताया कि ऐसे ऐसे धुरधाम यही जो कुल्ले ये जो इस समय वक्त गुरु हैं वक्त गुरु हैं यही कुल्ले मालिक हैं यही सर्वेश्वर हैं, ना इनका एक ध्यान करो अब वो बैठे तो गुरु जी थे उन दिनों उनका साहेब जी महाराज के पहले थे सरकार साहब महाराज साहब सरकार साहब ऐसे उनका कुछ तो ध्यान लगने के बाद उन्होंने पूछा कि क्यों भाई ध्यान में कुछ दिखा तुमको तो क्या दिखा बोले कि रोटी बनाने के बाद जैसे तवे की पीठ दिखती है ना, हमको तो आँख बंद करने के बाद है ना? वही तवे की पीठ दिखाई पड़ती है, है न आग पर जला हुआ जो तवा होता है काला काला बिल्कुल वैसे ही अंधेरा दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं दिखता है बोले कि अरे कुछ प्रकाश प्रकाश नहीं दिखा बोले की हमने कल्पना ही नहीं की उसकी तो बोले कि अच्छा तुमको हम नहीं दिखे ध्यान में बोले हमने तुम्हारी कल्पना ही नहीं की कि तुम भी कुछ हो तो <laughs> आ, आ, खुली आंख से तो ये दुनिया दिखती है और आंख बंद करने पर अंधेरा दिखता है नारायण बोले कुछ नहीं दिखा तो बहुत लोग ऐसा ही ध्यान करते हैं या तो श्रद्धा से भक्ति से अपने इष्ट देव में ईश्वर बुद्धि करो अपने गुरुदेव में ईश्वर बुद्धि करो अपने पतिदेव में ईश्वर बुद्धि करो नारायण ध्यान करो है न और श्रद्धा भक्ति ना हो तो आंख बंद करने पर है नंधेरा ही दिखेगा अच्छा और ये कहो कि भीतर कोई बैठा हुआ है तो कलेजा चीर के रोम रोम देख लो कुछ देख लो कुछ नहीं मिलेगा कलेजा चीर के मांस पिंड मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा श्रद्धा करो भक्ति करो भावना करो तो सब कुछ मिलेगा तो महाराज ये नारायण उत्तम दृष्टि होना माने जो घड़े को भी देखने वाला है और आंख बंद करने पर अंधेरे को भी देखने वाला है वासनाएं उदय होती हैं उनको भी देखता है स्वप्न को और नारायण जब वासनाएं शांत हो जाती हैं तब सुषुप्ति को भी देखता है ये जो देखने वाला है ये सचमुच ही देशकाल वस्तु से परिच्छिन नहीं है यही वास्तविक परिस्थिति है इसको कोई खंड खंड करने वाला नहीं है ये एकदम अखंड है पर बात नहीं बनी है ना बोले भाई इंद्रियां मेरी मन मेरा ब्रह्मज्ञानी जानता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड और ये शरीर और ये मन और ये इंद्रिया सब के सब सब के सब अपने अनंत अखंड स्वरूप में केवल फांस रहे हैं नते नोह रवीमी उपनिषद के आचार्य ने कहा मैं तुमको कोई भूल भुलैया में डालने वाली बात नहीं बता रहा हूँ नते ते मोहम रवीमी है तो न मैं तुमको मोह की अज्ञान की बात नहीं बता रहा हूँ अविनाशी बा अरे अयम आत्मा अनुच्छित धर्म है तो न सच्ची बात परमार्थ यथार्थ बता रहा हूँ कि आत्मा अविनाशी है और किसी देश में किसी काल में किसी वस्तु में किसी भी प्रकार से किसी भी क्रिया से इसका अनुच्छेद तो उच्छेद नहीं है इसका अनुच्छेद ही अनुच्छेद है अनुच्छेद धर्म नम मोहम हाँ। नबारे मोहम्रवीणी फूल में भुल में डालने वाली बात नहीं बताता बिल्कुल सच्ची बात सच्ची बात बताता हूँ कि आत्मा अविनाशी है और अनुच्छिन्न है लेकिन अगर ये क्या न होए ये बात समझ में न आवे प्रमेयत संशय का निराकरण न हो प्रमाणगत संशय का निराकरण न हो प्रमेयगत संशय ये आत्म संपूर्ण श्रुतियों के द्वारा प्रमेय ब्रह्म है ये प्रमेयगत संशय है।, है ना प्रमेयगत संशय का निराकरण है हो और ये केवल वेदांत वाक्य से ही जाना जाता है ये निश्चय जब होता है तब प्रमाणगत संशय का निराकरण होता है नहीं तो दूरबीन से देखेंगे आत्मा को खुर्दबीन से अनुमान से देखेंगे अर्थापत्ति जब तक मालूम पड़ता है कि इंद्रिय मेरी और मन मेरा है ना मात्रा स्पर्शस तो बहतेश बोलो आप बोला ये अविनाशी जो आत्मा है उसका मात्राओं से कोई स्पर्श नहीं है मात्रा माने विषय दिशे भी विषयों से भी स्पर्श नहीं है ये मेरा सोना ये मेरा मकान ये मेरी धरती और ये मेरा कुर्ता नहीं है बोला और देह से भी नहीं है इंद्रियों से भी नहीं है मन से भी नहीं है ये मन मैं हूं मेरा है मुझ में भासमान मुझमें कल्पित मेरे स्वरूप के अज्ञान से सख मालूम पड़ता हुआ ये जो मन है उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है बोले कि नहीं भाई हम तो योगी हैं योग करेंगे अच्छा जो भी हो जो करोगे तो ठीक है अब इसका नाम मध्यम दृष्टि इसका नाम हीन दृष्टि हुआ देखो विचार सागर में आता है ना सुनि समाधि कर्तव्यता तत्व दृष्टि हसी दे समाधि की कर्तव्यता सुन करके तत्वदर्शी पुरुष हंस देता है अयम एविते बंध समाधि मनुतिषसी अष्टावक्र गीता में कहा कि तुम्हारे जीवन में एक ही बंधन है जो ये तुम समझते हो कि मन की एकाग्रता से मन की समाधि लगने से हम समाधिस्थ होंगे जब शरीर दफनाया जाएगा तो हम भी दफनाए जाएंगे समाधि माने समाधि माने दफनाना कब्र में डालना एक महात्मा थे तो उन्होंने ये कहा कि हम मरे तो हमारे लिए ऐसी समाधि बनाना तो अपने जीते जी उन्होंने मंदिर बनवा दिया हो और वो सब उसमें लगवा दिया और एक गड्ढा छोड़ दिया कि जब हम मरे तो हमारे शरीर को ऐसे डालना नारायण उन्हीं दिनों हमारे एक मित्र थे बहुत अच्छे मित्र थे हो हाँ, वैसा मित्र फिर जिंदगी में कभी नहीं मिला ऐसा साधन संपन्न ऐसा सज्जन ऐसा समझदार वो आए थे वृंदावन मिलने को तो, तो सब लोग हट रहे तो अकेले ने पूछा कि इतने बड़े महात्मा मरने के बाद भी हमारा शरीर कहाँ डाला जाए कैसे रहे इसका ख्याल करते हैं हैं अरे हमने तो वेदांत में ये सीखा कि जिंदा रहते हुए भी शरीर का ख्याल नहीं कर और ये मुर्दा होने पर भी शरीर का ख्याल करते हैं तो इन्होंने वस्तु को पहचाना है कि नहीं पहचाना है महात्मा बढ़े बोले तो बाबा तो ये दीदाई पे कहना पड़ा तो है तो न ये सब इनका नाटक है ये सब इनकी लीला है इनको शरीर की कोई परवाह नहीं है तो हे भगवान जब तुम मन को मेरा मानोगे तो उसको दफनाना पड़ेगा इंद्रियों को मेरा मानोगे तो दफनाना पड़ेगा अयम एविते बंध दृष्टारंभ्य सीतरम तुम समझते हो कि दृष्टा कोई न्यारा हमसे भी न्यारा दृष्टा है जो हमको देख रहा है अरे दृष्टा में से नारा है ये एक आपको इसका कारण बता मैं। जो लोग आत्मा को अहम प्रत्यय गम्य मानते हैं ये जो हम लोक में मैं मैं मैं हम बोलते हैं ना उस मैं पद का जो नन्हा मुन्ना अर्थ है उसी को जो आत्मा मानते हैं, हैं? उनके पीछे अंतकरण लगा उनके पीछे इंद्रियां लगी उनके पीछे शरीर लगा और जो अहम प्रत्यय के विषय अहम प्रत्यय गम्य पदार्थ को अनात्मा जानकर अपने आप को ब्रह्म जान लेते हैं उनका यह अहम प्रत्यय गम्य है ना? देह विशिष्ट इंद्रिय विशिष्ट मनो मनोविशिष्ट है ना ये जो परिचिन्न अहंकार है ये भस्म हो जाता है साधुता नारी चीज है अच्छा तो अब जोगी को क्या करना पड़ेगा तो उसको जो अभय पद की प्राप्ति होगी वो मन का निग्रह करने के बाद प्राप्ति होगी जो परमार्थदर्शी जोगी से भिन्न जोगी हैं मार्ग में हैं हीन मध्यम दृष्टि वाले हैं और ऐसा मानते हैं कि मन कोई दूसरी चीज है हमसे अलग और हमारा उनको अपने मन को के लाना पड़ेगा खींच के लाना पड़ेगा तब उनको शांति मिलेगी मन को छोड़ दो एक बात है किसी ने बंदर बांध लिया अपने घर में ये बंदर हमारा है ना तो उसको रोज गंडा लेके सधाना पड़े सिखाना पड़े ऐसे खाओ ऐसे पियो ऐसे नाचो ऐसे बोलो एक ने कहा बाबा ये अपने सिर पर क्यों विपत्ति मोल लेना खोल दो इसको जा तो जंगल में चल तो जोगी को जो है वो मन को काबू में करना पड़ता आप देखो एक तो पूरी तरह से आदमी नींद न ले और भोजन पूरी तरह से ना बचे और परिश्रम ज्यादा करे और साधन में आदत न हो ये चार बात जिसके जीवन में होएगी, उसके मनी राम या तो सोवेंगे है? और या तो किसी के लिए तड़फेंगे निद्राशेष और अजीर्णशेष शेष और तो परिश्रम और साधन में अनादर ये चार बात अगर जीवन में होए तो मनुष्य को का मन शांत नहीं हो सकता तो एक पक्ष होना अब देखो कैसे करना यदि अभय पद को तो प्राप्त करना है तो मन का निग्रह करना तो बोले भाई ज्ञानी लोग क्या करते हैं आखिर उनका मन भी तो चंचल होता है बोले उनका मन भी चंचल हो गए तो वो क्या करते हैं कि आत्म आत्मसत्यानोध उनको होता है देखो मन जिससे पैदा हुआ ना वो तो नहीं है और मन जिसमें रह रहा है सो मैं ही हूं और मन जहा जाता है सो मैं ही हूं और मन जो है सो मैं ही हूँ है ना इसलिए मेरे अतिरिक्त मन पैदा हुआ ही नहीं ये तो ज्ञानी का दृष्टिकोण हुआ अब बोले मन मुझसे अलग है और मेरा है।, है और ये होता है चंचल तो इसको पकड़ के ले आओ नहीं तो ये ले जाके कहीं न कहीं गड्ढे में डालेगा सर्व सर्वजोग में धर्म धर्मजोग में कर्म जोग में भी निष्काम कर्म जोग बोलो चाहे सकाम कर्म जोग बोलो इसका कोई फर्क नहीं है निष्काम कह देने से कर्म कोई अकर्म हो जाता हो सो बात नहीं है हाथ हिलाने से प्रकाश निकलता हो तो पता हो ना चाहे काम हाथ दिलाओ चाहे काम हाथ दिलाओ हाथ में से रोशनी नहीं निकलेगी जिससे चीज दिखे वस्तु को देखने के लिए तो प्रकाश चाहिए ना वस्तु को देखने के लिए क्रिया नहीं प्रकाश की जरूरत पड़ती है कोई भी चीज देखनी हो तो क्रिया प्रमाण रूप नहीं होती है प्रकाश प्रमाण रूप होता है आंख से देखी जानी चाहिए वस्तु तो। बोले हम भावना करते हैं कोई बात नहीं बनेंगे पर अब मन को बस में करो तो मन को बस में करने के लिए हमारे एक महात्मा है हो, वो कहते हैं कि एक को तो निकम्मे मत करो अगर मन को बस में करना है तो लगे रहो लगे रहो ना नहीं तो आलस्य आ जाए ना आलस्य आ जाएगा प्रमाद आ जाएगा निद्रा आ जाएगी